भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति वेद विभागि देहाय दक्षिणा नम नमः शि शांति श्रि तलवकार इसमें हम लोग विचार कर रहे थे प्रतिबोध विदिता हि अमृत द्वादश मंत्र आत्मना बिंदते वीरियम विधेय बिंद अमृतम इसमें प्रतिबोध शब्द का अर्थ हो गया बोधम बोधम बोधम प्रति साक्ष प्रतिबोध परमात्मा अभी इस प्रतिबोध शब्द का अन्य अन्य वादी लोग कैसे उसका व्याख्यान करते हैं वो भी दिखाया गया वैशेषिक लोग प्रतिबोध शब्द से ज्ञान का कर्ता जो तो तीन क्षण रहने वाले वो लोग ज्ञान मानते हैं आत्मा में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है आत्मा मन संयोग असमवाय कारण तो वो ज्ञान का कर्तत्व न प्रतिबोध शब्द का व्याख्यान करते हैं आत्मा ज्ञान का कर्ता है तो सिद्धांत कह के अगर कर्ता होगा विकारी हो जाएगा आगे बौद्ध वाले आए बौद्ध मत के अनुसार अनुया मतलब अनुसार जो लोग कहते हैं वो लोग कहे कि प्रतिबोध जो आत्मतत्व तो है वो स्वसंवेद्य स्वयं स्वयं को जानता है उसमें कर्तिकर्म विरोध इत्यादि वो सब दिखाया गया अगर तृतीय पक्ष था पतंजल मत के अनुसार असंप्रज्ञात समाधि में ये असंप्रज्ञात समाधि ही प्रतिबोध उसी से ही अनुभव होता है तो वो अनुभव कैसा उसके लिए दृष्टांत दे दिया जैसे सुसुप्ति में उसी प्रकार की और चतुर्थ पक्ष सद्य मुक्तिवादी वाले वो कहे कि सकृत विज्ञानम एक बार निश्चय हो जाना वही प्रतिबोध है उसके बाद और शरीर नहीं रहेगा क्योंकि ज्ञान अगर हुआ तो अविद्या नाश हो गया तो शरीर भी नहीं रहेगा इस प्रकार के चार मतों तो दिखाया गया आगे हम लोग देख रहे थे इसमें अयम आशय अर्थात ये विचार का तात्पर्य बता रहे थे जो लोग कहते हैं कि पतंजल वाले जैसे असंप्रज्ञाता समाधि जो कि सुसुप्ति जैसा सुसुप्ति जैसा सुसुप्ति भी निर्निमित्त नहीं है सुसुप्ति भी अर्थात यह सनिमित्त है उसके लिए टीका में कहा गया था कि पूर्व पूर्व निरोध अवस्था का संस्कार चित्त में रहता है अविद्या में वो संस्कार से फिर वृत्ति होती है वृत्ति में चैतन्य के प्रतिबिंब होता है तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य इसका नाश होने से संस्कार होता है संस्कार होने से आगे उठकर के कहता है कि सुखम अहम और अवस्था में अविद्या वृत्ति में सुख रूप जो चैतन्य उसका प्रतिबिंब हुआ था इसलिए वृत्ति से ही मतलब वृत्ति विशिष्ट उस समय में भी, भी सुसुक्ति अवस्था में भी वो वृत्ति विशिष्ट सुखानुभव हुआ इसलिए निर्निमित सुखानुभव ये नहीं हुआ ये विचार हम लोग देखे थे आगे कहते हैं अत्रापि तरी आवृत्ति संस्कार प्रचया निवृत्ते चित्ते ब्रह्म ब्रह्म अभिव्यक्तम सी पूर्व पक्ष का शंका है कि अथापि अथापि असंप्रज्ञाता समाधि में अगर असंप्रज्ञाता समाधि में ब्रह्मानुभव हो जाता है तब असंप्रज्ञाता समाधि संप्रज्ञाता समाधि का संस्कार अधिक होने से उसी से असंप्रज्ञाता समाधि हो जाएगा ये पंचोदशी में भी तो ये स्वामी विद्यानंद कहे हैं ये बात को कि जब संप्रज्ञात समाधि का संस्कार अधिक हो जाएगा उसे असंप्रज्ञात समाधि होगा तभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि समाधि विषय में भी आवृत्ति संस्कार प्रचयात आवृत्ति संप्रज्ञात समाधि का आवृत्ति आवृत्ति अर्थात बार बार संप्रज्ञात समाधि करे संप्रज्ञात अर्थात वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमत अर्थात उस समय में त्रिपुटी का भान स्पष्ट रहता है उसका अगर बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे असंप्रज्ञात समाधि होगी और असंप्रज्ञात समाधि में कहते हैं निवृत्त चित्त निरोध हो जाएगा हो जाने से ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाएगा इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म अभिव्यक्त तो हो जाएगा किंतु ब्रह्म अभिव्यक्ति कैसी है उसके लिए सिद्धांत एक दृष्टांत देता है तथा सती टीका में आ ग तथा सती अर्थात संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि उसमें ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाएगा अगर ऐसा है तो अप्रमात्व न समाधि से जो आपको ज्ञान होगा वो अप्रमा व प्रमा नहीं होगा कैसे होगा दृष्टांत देता है विनष्ट पुत्र अपरोक्ष अपरोक्ष पुत्र किसी का पुत्र का मृत्यु हो गई फिर इस इतना ज्यादा उसके बारे में सोचता है सोचता है कि आगे कभी उसका सामने में बिल्कुल वो पुत्र जैसे खड़ा हुआ है उसके साथ बात करता है इस प्रकार के होता है सामान्य लोग कहेंगे इसका तो अभी एक गया चित्त खराब हो गया वो किंतु अपने पुत्र को सामने में देखता है इस प्रकार की वो कोई प्रमा नहीं है वो तो केवल अर्थात अपना इतना अधिक चिंतन करता है कि उसका है अर्थात तो मानस चक्षु से उसी को ही देख लेता है और अर्थात ये जो प्रामाणिक चर्म चक्षु है इससे नहीं देखता है वो मानस चक्षु से देखता है जैसे अर्जुन ने विश्व रूप को देखा वो मानस चक्षु से देखा वो चर्म चक्षु से नहीं देखा वो सब अप्रामाणिक होता है इसी प्रकार के सिद्धांत कहता है कि अगर आप संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करके उसी से आपका काम हो जाएगा सोचते हैं सिद्धांति कहता है कि अप्रमा है अर्थात ये ध्यान इत्यादि चाहे आप असंप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त कर ले किंतु कहते हैं कि अप्रमा है अगर आपको संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात में गए हैं वो अप्रमा है प्रमा नहीं है प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं है यथार्थ अनुभव नहीं है दृष्टांत दे दिया विनष्ट पुत्रवद् अर्थात सोचते सोचते लगेगा कि हम वही है अर्थात तो, बहुत उसको लगेगा कि हम तो भी ब्रह्म है व्यापक है उसको कहीं ऐसे थोड़ा कर देगा कहेगा ना ना हम तो जीव है हम तो शरीर वाला है क्यों उसका प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ है अगर चक्षु से नहीं देखा वहाँ रज्जु को कोई दूसरे आदमी खाली कह देगा उसको निश्चय नहीं होगा नहीं तो देखता है सर्प और बैठ करके कोई कहेगा कि आप बैठ करके वहां ध्यान करो कि ये रजू है रजू है रजू है वो देखा नहीं रजू को सर्प देखा है और कहा जाएगा कि आप ध्यान करो वो कितना दिन ध्यान करने से वहां उसका रज्जु का निश्चय होगा बहुत ज्यादा अगर उसको सोचते रहेगा ये तो रजू है रज्जू है हो सकता है कि कोई बहुत दिन करने के बाद लगेगा किन्तु कोई जबरदस्त कहेगा रजू है चलिए तो देखते हैं फिर जाएगा साथ में नहीं जाएगा कहुआ तो सर्फ है अर्थात तो वो प्रमाण नहीं होता है केवल चिंतन से जो ज्ञान होता है वो प्रमाण नहीं होता है यहाँ ये यह कहते हैं विनष्ट पुत्र अपरोक्षादीव जैसे विनष्ट पुत्र का अपरोक्ष फिर होता है उसी प्रकार की अविद्यावृत्ति न सत उस प्रकार की जो आपको अनुभव होगा उससे अनुभव नहीं वास्तविक स्मरण है स्मरण से आपको जो भी लगेगा उससे अविद्या अविद्यावृत्ति नहीं होगी तो रज्जु की अविद्या रहेगी और सर्प का वो तो भ्रांति अंदर में ऐसा बना रहेगा जब तक रज्जु को प्रमाण से चक्षु से न देख ले इसी प्रकार की यहाँ भी ब्रह्म अभिव्यक्ति ये जब प्रामाणिक न हो तब तक कितना भी वो ध्यान करे समाधि हो उससे अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी अभी कहते हैं कि हम सम्प्रज्ञात समाधि करेंगे और हमको निश्चय लगने लगेगा धीरे धीरे बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे तो लगने लगेगा और आगे हमको कोई कह देगा कि आपका जो अनुभव हो रहा है यही ही ब्रह्मानुभव है इसको कहते हैं कि प्रमाणांतर संवाद एक प्रमा एक उपाय से उसको लगा कि हम ब्रह्म है संपर्क ज्ञात समाधि करते करते अभी सिद्धांत कह दे कि अप्रमाण है वो प्रमाण नहीं है किंतु अगर कोई दूसरे उसको प्रामाणिक व्यक्ति कह देगा तो नहीं नहीं आपका जो अनुभव आया ना यही ठीक अनुभव है इसको कहते हैं कि आप वचन तो से अभी उसको निश्चय हो गया कि हमको जो अनुभव हुआ ये ठीक है, है। तो इसके लिए कहते हैं आगे शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्व पूर्व पक्ष कहेगा वो तो हमको सम्प्रज्ञात समाधि से जो आगे अनुभव हुआ वो प्रमा सीधा नहीं हुआ किंतु शाब्द ज्ञान का संवाद से शाब्द ज्ञान अर्थात एक अन्य प्रमाण है कोई आप तो कह दिया जैसे गया था कहीं कुछ पदार्थ देख करके आया जल्दीबाजी में कुछ देख लिया देख करके आया रास्ते में कोई कह कि अब वहाँ क्या देखे उसने कह दिया कि हम देखा ऐसे शिव जी का मूर्ति था तो वो शिवजी का मूर्ति था ना अंधेरा में कोई पत्थर था आप ऐसे समझ करके आगे अभी उसका संशय होने लगा ऐसे स्थिति में अगर कोई आप तो कह देगा नहीं नहीं वहां शिवजी का ही मूर्ति था इसको कह दे प्रमाणांतर संवाद अंतर हो गया यहाँ शब्द प्रमाण कोई आप तो कह दिया इससे अभी निश्चय हो गया कि हाँ वहाँ शिव जी पूर्व पक्ष भी कहता है कि हमको संप्रज्ञात समाधि से ब्रह्म का अनुभव हुआ और कोई दूसरा कह दिया आप तो पुरुष आपका जो अनुभव हो यही ठीक है इसको कहते हैं शाब्द ज्ञान संवाद शाब्द ज्ञान है संबादा। न संवाद संवाद अर्थात तो सम्यक दूसरा प्रमाण आकर के कह दिया उससे अगर प्रमा होगा तो पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति कहता है कि तब तमा तो हुआ वो परतंत्र हुआ अर्थात आपका ज्ञान जो मूल ज्ञान हुआ था वो स्वतः प्रमा नहीं था कोई कहा तो आपका ज्ञान प्रमा हुआ तो इस प्रकार की भी ये निश्चय बहुत दृढ़ नहीं होता है कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहेगा उन्होंने कह दिए कि वो शिवलिंग है वो क्या ठीक कहे हैं फिर उसका संशय बना रहेगा अंधेरा में देखकर करके आया था शिवलिंग मान लिया था रास्ता में कोई कह दिया वो तो पत्थर है शिवलिंग नहीं है उसका फिर संशय आ गया दूसरे कोई जिसको वो आप तो मानता था वो कह दिया नहीं नहीं वो शिवलिंग है और कोई चौथा आ गया वो कह दिया नहीं नहीं वो ठीक नहीं देखें उनको ठीक पता नहीं अभी उसका संशय बना रहा वो कभी एक निश्चय आत्मी ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो परतंत्र हो गया प्रमा परतंत्र वेदांत मत में प्रमा ये मतलब परतंत्र नहीं होता है ज्ञान हुआ तो वो प्रमा है स्वतः स्वतः सो, मतलब स्वतः प्रमाण कहते हैं अभी ये परतंत्र कैसे थोड़ा दृष्टांत देने के लिए ये नया एक लोग कहते हैं कि हम लोग गंगा जी में जाते हैं और ये जो गंगा जी को हम देखते हैं ये गंगा जल का प्रवाह ये जल है अथवा नहीं है नया एक लोग कैसे निश्चय करेगा तो वेदांति कहेगा चक्षु से संबंध हुआ गंगा जी प्रवाह का आप ग्रहण किए जली है ग्रहण के ये प्रमा है स्वतः प्रमात्ववादी तो है वेदांति अर्थात वेदांति संशय करने वाला नहीं है कह, जो ज्ञान हुआ कहते कह, हाँ ये स्वतः प्रमा न्याय क्या है महान संशय कहे वो कहेगा ये ज्ञान प्रमा नहीं है प्रमा नहीं है तो कैसे निश्चय के लिए प्रमा है, है। वो पूछेगा कि प्रमा है आप कैसे कहते हैं तो हमको कोई दूसरा उपाय चाहिए निश्चय करने के लिए हम जो देखे वो ठीक है कैसा जानेंगे कहीं अभी वो गंगा जल को आपको पीना पड़ेगा पीने से अगर आपकी त्रिषा निवृत्ति होगी तब निश्चय करेंगे तो ईदम जलम अर्थात ये जल प्रमा जो हुई ये ईदम जल ज्ञानम प्रमा क्यों क्योंकि त्रिषा निवर्तक जल विषयक इस प्रकार कह देगा अभी हमने उसको पिया पीने से त्रिषा निवृत्ति हुई इसलिए वो वास्तव जल ही है अगर वास्तव जल नहीं होता तो त्रिषा निवृत्ति हो जाएगी नहीं होगी तो इस प्रकार के अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वो अनुमान से अर्थात तो उसको निश्चय करेंगे प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे तब जब प्रमाणांतर से उसमें प्रमात्व की निश्चय होगी प्रमात्व तो ये प्रमा है कह देंगे प्रत्यक्ष के प्रमा है नए लोग प्रत्यक्ष को प्रमा मानते हैं किंतु ये प्रमा है प्रमा में प्रमात्व रहना चाहिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमात्व कब आएगा जब अनुमान से सिद्ध होगा अर्थात प्रमा में प्रमात्व परत आएगा वेदांति कहता है कि प्रमा में प्रमात्व स्वतः आपको ज्ञान हुआ तो ये स्वतः प्रमाण है वो लोग कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान परत प्रमाण नहीं एक लोग कहेंगे इसी प्रकार की यहां पूर्व पक्ष कह रहे हैं हमको तो संप्रज्ञात समाधि से ब्रह्मज्ञान हुआ और शब्द ज्ञान से वो प्रमा हो जाएगा क्योंकि सिद्धांती कह दिया था कि संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात होकर के जो ज्ञान हुआ वो अप्रमा पूर्व पक्ष कह रहा है कि ठीक है वो तो अप्रमा है किंतु शब्द ज्ञान का संवाद कोई दूसरा कह देगा तो प्रमा हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि परतंत्रत्व प्रसंग वो परत प्रामाण्यवाद फिर मानना पड़ेगा अच्छा और अभी फिर आपको अभी पूर्व पक्ष पूछता है फिर आपको कैसे होता है ये ब्रह्मानुभूति सिद्धांत कहता है कि शब्द मूलत्वात शब्द अर्था वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य ये प्रमाण है प्रमाण है तो सिद्धांत कहता है कि शब्द मूल अर्थात वेदांत वाक्य से हमको ज्ञान होता है और ये प्रमाण है वेदांत वाक्य इसलिए वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा वो प्रमा हो जाएगी शब्द मूलत्वात प्रमात्व तो शब्द मूलत्वात अगर प्रमात्व तो होगा तो फिर ये जो अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ ये क्या सनिमित्त हुआ ना निर्निमित हुआ शब्द मूल वेदांत से हुआ इसलिए सनिमित्त हुआ तो निर्निमित तो नहीं होगा शब्द मूलत्वात प्रमात्व न निर्निमित निर्निमित नहीं हुआ अच्छा <स्थि> जो असंप्रज्ञात समाधि में सुसुप्ति जैसा वृत्ति निरोध होकर के अनुभव होता है सिद्धांति कह दिया वो भी संमित्त है वृत्ति होती है पूर्व पूर्व वृत्ति का संस्कार से वृत्ति होती है और यहाँ भी जो जो लोग सकृत प्रतिबोध मानते हैं सकृत विज्ञान उनका मत में भी सिद्धांत कह दिया कि वो भी संमित्त है अर्थात शब्द मूल्य वेद मूल्य होता है अच्छा आगे जो सकृत विज्ञानम एक बार ज्ञान हो गया तो बस हो गया आगे शरीर ही नहीं रहेगा ये जो चतुर्थ मत वाले कहेते सद्य मुक्तिवादी कहा जाता है उनका अभी सिद्धांति निराकरण कर रहा है टीका में प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात प्रवृत्त फल कर्म जो कर्म फल देने में प्रवृत्त हो गया उस कर्म को क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म प्रवृतफल कर्म प्रवृत फल ये कर्मणः तत्कर्म प्रवृतफलम उसके द्वारा प्रतिबद्ध प्रतिबंधा वर्तमान प्रमात्वा भाषा अवृत्ते प्रमात्वभाषा निवृत्ते सा में आकार है पुरा में नहीं था वर्तमान प्रमात्रित्व आभास अनिवृत्तेर असकृत बोधोपी इति पक्षद्वे भी अनाद न आदरह है तो सिद्धांत कहता है कि प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक ये प्रारब्ध कर्म ही प्रतिबंध बन करके रहता है अर्थात इसको जो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान अविद्यालय से युक्त होकर के रहेगा क्यों कहते हैं प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध बन करके ये रहेगा होने से क्या होगा प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध बनने से क्या होगा कहते हैं वर्तमान प्रमात्रित्व अविद्यालय से रहेगा तो उसको प्रमात्रित्व भी थोड़ा रहेगा ज्ञानी को भी प्रमात्रित्व रहेगा रहने से प्रमात्रित्व का आभास अनिवृत्त ज्ञानी का दृष्टि से ये प्रमातृत्व प्रमातृत्व आभास हम लोग कहेंगे उनको भी पता चलता है सब चीज इसलिए कहते हैं कि प्रमातृत्व अगर प्रमातित्व का अभाष रहा अनिवृत निवृत्त नहीं हुआ तो असकृत बोध हो, हो, हो तो अशक्रित भी ब्रह्माकार वृत्ति हो नहीं होगी एकदम असकृत बोध अर्थात आगे फिर भी ब्रमाकारि होगी आगे और भी होगी एक बार हो जाने से शरीर चला जाएगा सद्य मुक्ति ऐसा नहीं है ये होगी उसको भी बार बार इति क्ष द्वे अनादर न आदर दो पक्ष जो तृतीय चतुर्थ पक्षे हुआ था असंप्रज्ञात समाधि सुसुप्ति जैसा वृत्ति निरोध अथवा सकृत विज्ञान ये दोनों पक्ष ये ठीक नहीं है न आदर आगे सर्वथापि अच्छा पहले भाष्य में निर्निमित्तः निर्निमित्तः निर्निमित सकृ असकृद्वा प्रतिबोध चाहे वो निर्मित हो चाहे सन हो चाहे एक बार हो चाहे बार बार हो सबोध एवहि स परमात्मा वो परमात्मा प्रतिबोध है प्रति अर्थ बोध नहीं बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध अर्थात वही परमात्मा ही प्रतिबोध है टीका में तेरह नंबर टिप्पणी पूर्व पृष्ठा में न एक पृष्ठा में तेरह नंबर तथा चथाच के तथा सती हाँ वहां संशोधन है तथा सती बाहत्तर पृष्ठा में तेरह नंबर टिप्पणी पूर्व पक्ष कह दिया था कि वृत्ति संस्कार से संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात होगा सिद्धांत कहता है कि ऐसे मानेंगे तो तथा सती प्रमाणोत्थ वृत्ति विनैव अच्छा प्रमाणोत्थ वृत्ति वृत्ति विनै वृत्ति विनै यहाँ तो थोड़ा देखिए तो वृत्ति विनैव या तो वृत्ति होना चाहिए नहीं तो वृत्ति विनय ये शर्ट करके होना चाहिए अनुसार है ना उसमें है नए में आ, तो होना चाहिए ये पुराना में नहीं, नहीं है क्योंकि बिना का योग में द्वितीय तृतीया पंचमी हो गए तो यहाँ द्वितिया है प्रमाणोत्थ वृत्तिं बिना एवं ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्त्य अभ्युपगमे ब्रह्मा भी तो वहां एक तौकार दो तौकार अधिक आ गया वो कट जाएगा ब्रह्मा अभिव्यक्त्य अभ्युपगमे प्रमाण वृत्ति के बिना अगर ब्रह्म की अभ्युपगम अगर मानेंगे ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है ऐसे मानेंगे तो अप्रमा हो जाएगी अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठा में अंतिम शब्द है सर्वथि परमात्मा प्रतिबोध एवधम बोधम प्रति बोधम प्रति साक्षत भाति इति अर्थात आप कोई भी पक्ष लेकर के कुछ भी विचार करिए परमात्मा तो प्रतिबोध है प्रतिबोध शब्द का अर्थ तो कहते हैं बोधम प्रति बोधम प्रति साक्षत भाति वही परमात्मा ही प्रतिबोध है आगे टीका में लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वकं पूर्वक उत्थम परमात्मा अस्मि इति ज्ञानम एवं सम्यक ज्ञानम यस्मा तत एव अमृतत्व लभत इतिहा लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वकं महावाक्य आता है तत्व असी ये गुरु का उपदेश उपदेशवाक्य शिष्य का अनुभव वाक्य है अहम् ब्रह्म अस्मी इस प्रकार के ये सब वाक्य में एक तत् एकम एक अहम ब्रह्म एक अहम ये सब आता है और असि अस्मि ये सब तो दोनों को अभेद कथन करने वाले शब्द जो गुरु कह दे आचार्य कह दे कि त्वम ये भी मान लेता है कि त्वम अहम् और आचार्य कह दे कि तत् ब्रह्म तो अहम् ब्रह्म अहम् शब्द से हम किसको समझ रहे हैं ब्रह्म शब्द से किसको समझ रहे हैं ये दोनों एक हो जाएंगे क्या अहम् शब्द से अगर अभी हम अज्ञान अवस्था में जो सोचें हम ये है शरीर मनोबुद्धि वाला है ये कैसे व्यापक निर्गुण ब्रह्म हो जाएगा तो हमको तो कभी लगता ही नहीं इसको कहते हैं कि अर्थात हम तुम समझने से अर्थात अहम शब्द का अर्थ हम जो समझते हैं यह अहम शब्द का वास्तव अर्थ नहीं है शास्त्र इस अर्थ को नहीं कह रहा है हम जिस अर्थ को समझ रहे हैं उसको कहा जाता है अर्थ शब्द का एक अर्थ होता है अर्थात शब्द उच्चारण करने से जो हमारी बुद्धि में प्रथम आ जाता है गंगा शब्द उच्चारण करने से बुद्धि में प्रथम क्या आएगा प्रवाह आएगा उसको कहा जाता है बाच्य अर्थ शक्ति वृत्ति से वो शब्द का अर्थ होता है किंतु अगर कहीं ऐसे हुआ कि जो अर्थ आया बुद्धि में उसको लेकर के वाक्य का अन्वय नहीं हो रहा है जैसे कह दिया गया कि गंगायाम घोष गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह प्रवाह में घोष घोष अर्थात गांव ये प्रवाह में गांव कैसा होगा इसको कहते हैं कि तात्पर्य का उपपत्ति ज्ञान सम्यक नहीं हुआ ये असंभव बात कैसे कह दिए तब तो कहते हैं कि अर्थात गंगा शब्द का अर्थ यहाँ प्रवाह नहीं लिया जा सकता है तीर लिया जाएगा अब तीर क्यों ले लिए कहेंगे प्रवाह में गांव नहीं हो पाएगा ना तो प्रवाह में गांव नहीं हो पाएगा किन्तु आप पर्वत क्यों नहीं ले आकाश क्यों नहीं ले ये तीर को क्यों ले तो कहते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है लक्ष्य है अर्थात तो वक्ता इसी को कहना चाहता है कि तीर में गांव है ये हमारा लक्ष्य हो गया तो आपका लक्ष्य हो गया अभी तीर तो आपका लक्ष्य क्यों आकाश नहीं हुआ कुछ अन्य नहीं हुआ प्रवाह के साथ ये तीर को क्यों लिए क्यों आकाश को नहीं लिए तो अभी ऐसा कुछ पदार्थ को आप लेना पड़ेगा जो कि प्रवाह के साथ थोड़ा संबंध है नहीं कि बिल्कुल असंबंध पदार्थ अगर आप कहेंगे तो समझने वाला समझ नहीं पाएगा इसलिए कहा जाता है कि वहां जो सक्यार्थ हुआ वाच्यार्थ हुआ प्रवाह उसका संबंधी वो होगा लक्ष्यार्थ यह वह दृष्टान्त तो इसी प्रकार की अहम कहने से हम किसको समझते हैं कहते हैं कि शरीर मनोबुद्धि विशिष्ट ये सब को लेकर के हम अहम समझते हैं मैं गया था मैं खाया मैं देखा इस प्रकार की व्यवहार में सब जो मैं शब्द प्रयोग करते हैं ये शरीर मनोबुद्धि विशिष्ट हो गया तो किंतु जब हम अहम ब्रह्म कहेंगे ये शरीर मनोबुद्धि विशिष्ट ये ब्रह्म नहीं हो पाएगा इसको कहते हैं कि तात्पर्य का उपपत्ति नहीं हुआ अनुपपत्ति हुआ अर्थात ये संभव नहीं है नहीं है तो अहम शब्द का और कुछ अर्थ होगा जो कहना चाहते है वो अर्थ क्या है कहते हैं कि उपाधि उपाधिक छोड़ करके निरुपाधिक रूप लेना है वो हो गया लक्ष्यार्थ इसी को यहां कह रहे हैं कि लक्ष्य पदार्थ विवेचन का अर्थ वास्तविक लक्ष्यार्थ का विवेचन करे आगे तत्पदार्थ तो का जब तक तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं होगा तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं हो पाएगा प्रथम में पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय होता है वेदांत विचार करने से बार बार इसी को विचार करते रहेंगे धीरे धीरे वैराग्य इत्यादि का ये वृद्धि होने से निश्चय होता है हम ये शरीर मनोबुद्धि से असंग है भिन्न है लक्ष्य पदार्थ विवेचन होने से महावाक्य महावाक्योत्थम परमात्मा अस्मि इति ज्ञानम इस प्रकार की होती है जिसको तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ भी पता हो गया और तुम पदार्थ का तो पहले हो गया है ये दोनों जिसको हुआ है वही महावाक्य में समानता बढ़ा पाएगा अर्थात तो मैं ही ब्रह्म हूँ तो मैं शब्द से शुद्ध चैतन्य ब्रह्म शब्द से भी शुद्ध चैतन्य ये दोनों एक होंगे परमात्मा अस्मि इति ज्ञानम एव यही ही सम्यक ज्ञान यस्मात् मंत्र में कहा गया है प्रतिबोध विदित मतम ही विन्दते ही का अर्थ कहते हैं क्योंकि यही सम्यक ज्ञान है तत एव उसी से अमृतत्व बिंदते अमृतत्व प्राप्त कर लेता है अर्थात मृत्यु अभिभव हो जाता है आगे भाष्य में अमृतत्व अमरण भाव स्वात्मन्यवस्थान मोक्षम यहाँ तक तो पंक्ति अमृतत्व ही बिंदते अमृतत्म शब्द कामरण भाव अर्थात मृत्यु मृत्यु से अग्रस्त नहीं होना इसका अर्थ स्वात्मनी अवस्थानम जब तक उपाधि के साथ में रहेगा उपाधि शरीर मनोबुद्धि प्राण ये सब उपाधि रहेंगे और ये सब अमरण धर्मा नहीं है ये तो सब मरने वाले हैं शरीर तो मरता है ये तो हम लोग देखते रहते हैं और मनोबुद्धि ये भी सब मरेगा मरता है कहते तो मरता है तो हमारा अभी तो मरा नहीं वो तो पूरा जिंदा है तो कहते महापुरुष लोग कहते हैं उनका मर गया है तो इसलिए वो मरता है वो अनुभव नहीं होने पर भी आप तो पुरुष से मानते हैं ये मनोबुद्धि का उसका भी मृत्यु हो जाता है ये सूक्ष्म शरीर इसका भी मृत्यु हो जाती है तो तब क्या होगा कहते हैं स्वात्मनी अवस्थानम ये सब तो मर जाने से आगे स्वात्मनी अवस्थान अर्थात स्वरूप वही असंग कूटस्थ वही आत्मा है वही ब्रह्म है निश्चय हो जाता है स्वात्मनी अवस्थानम अर्थात स्वरूप हो जाता है वही मोक्षम ही ही ही मंत्र में है है ही, ही तो क्योंकि उसको प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त किया कहा से कहते यथोक्तात जो कहा गया यथाउक्त क्या कहा गया प्रतिबोधात् प्रतिबोध से ही इसको स्थिति मोक्ष प्राप्त हो गया प्रतिबोध शब्द का अर्थ प्रतिबोध विदितात्मकात् प्रत्येक बोध में जो विदित होता है साक्षी रूपेण वही परमात्मा ही प्रतिबोध है प्रतिबोध विदितमेव मतम इति अभिप्राय इसलिए प्रतिबोध विदित वही ज्ञान ही वास्तविक वास्तव ज्ञान है वही ही ब्रह्म ज्ञान है इति अभिप्राय जिससे मोक्ष हो जाता है टीका में उक्तम अर्थं संक्षिप्य आह ये पूरा जो मंत्र का विचार हो गया इतना उसका संक्षेप से अर्थ कहते हैं भाष्य में बोधस्य से ही प्रत्यक आत्मा आत्मा विषय मतम अमृतत्वे हेतु बोधस्य से ही प्रत्यक प्रत्यक अर्थात स्वरूपम बोध का जो स्वरूप है अर्थात बोध वास्तविक क्या पदार्थ है कहते हैं कि वो आत्मा है बोध का स्वरूप जैसे कहते हैं कि घट का स्वरूप एक घटक का स्वरूप घट वास्तविक क्या पदार्थ है वो उसका नाम रूप हो गया वो घटक का वास्तव रूप नहीं हुआ मतलब उसका जो उपादन होता है वही उसका वास्तव रूप कहते हैं। मृत्यु का उसी को कहते हैं उसका स्वरूप अर्थात तो प्रत्यक इसी प्रकार की बोध का प्रत्यक क्या है कहते हैं चैतन्य जगत में जो भी कुछ पदार्थ है सभी का वास्तव स्वरूप हो गया चैतन्य अर्थात तो उसी पदार्थ से ये सब बने हुए हैं प्रत्यक प्रत्यक तो कहते हैं बोधस्य ही स्वरूप प्रत्येक आत्मा प्रत्येक अर्थात उसका स्वरूप आत्मा ही है और ये बोध का स्वरूप भी आत्मा है और ये बोध का विषय भी आत्मा है आत्म विषय च यही मतम मतम अर्थात ये ज्ञानम अमृतत्व हेतु अर्थात तो बोध का विषय भी आत्मा है और बोध स्वयं भी ये आत्मस्वरूप ही है इस प्रकार के निश्चय जब होता है ज्ञानम अमृतत्व में हेतु है निश्चय होता है टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप ही परमात्मा है ऐसा कह दिए ये बिल्कुल घटेगा नहीं ये तो विरुद्ध बात है आप अगर परमात्मा हो जाएंगे तो जगत में कितने परमात्मा मिलेंगे जिधर देखेंगे परमात्मा परमात्मा ही इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी पूर्व पक्ष भी कह रहा है कि बुद्धि परिणामस्य से सर्वस्व भाषकम प्रत्यक चैतन्यम बुद्धि का परिणाम बुद्धि का परिणाम ये ज्ञान हम लोग यहाँ कह देते हैं कोई वृत्ति हो जाते हैं आगे सुख दुख इत्यादि सब कुछ भी होते हैं सर्वस्व भाषकम प्रत्यक्ष चैतन्यम ये साक्षी जिसको आप कह दिए वो प्रत्यक्ष चैतन्य है बुद्धि का परिणाम का भाषक है वो तो ठीक है परमात्मा किन्तु न भवती वो जो प्रत्यक है चैतन्य है जो कि बुद्धि का भाषक है बुद्धि को प्रकाश करने वाला वो परमात्मा नहीं होगा तो फिर परमात्मा कौन होगा किंतु ब्रह्मांडात बहिः स्थितः स्थित ये ब्रह्मांड से बाहर है वो परमात्मा कहाँ है कहेंगे शिवजी का भक्त है तो कहेंगे वो हिमालय में कैलाश में है और विष्णु भगवान का तो वैकुंठ लोक में है इस प्रकार के सब अपना अपना स्थान बता देंगे वैकुंठ इसका शास्त्रीय व्युत्पत्ति होता है तो ये विगता कुंठा यश कुंठा अर्थात अविद्या अज्ञान आवरण कर तो मतलब करने वाला मतलब अवरोध करने वाला कुंठा शब्द का अर्थ अविद्या जिससे अविद्या चली गई है वो कौन है कहते हैं ब्रह्मा वैकुंठ शब्द का अर्थ वास्तविक ब्रह्म है तो जब तक तो ये बुद्धि ग्रहण नहीं करेगा कहेंगे वैकुंठ एक लोक है वहाँ विष्णु भगवान ऐसे वो है तो ये सब शुरुआत में अर्थात ग्रहण करके फिर चलना पड़ता है तो पूर्व पक्ष का कहना है कि ब्रह्मांडात तो बही ही स्थित और तत्प्राप्तिश्च मोक्ष अभी लोकांतर गमन करके या तो आप बैकुंठ जाइए कैलाश जाइए कहीं जा करके वहां मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार के वो कहता है इति इतिहास्य सिद्धांति इसका निराकरण करता है भाष्य में <Sapartyad> नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्व भवती अभी आप तो आत्मा है प्रत्येक है और प्राप्त करेंगे जिसको वो भी आत्मा है क्या आप आत्मा है और लोकांतर जा करके प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करेंगे वो आप होगा क्या तो आप अपने को प्राप्त नहीं करेंगे तो इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है कि जा करके प्राप्त करेंगे सिद्धांत कहता है कि आप तो आत्मा है आपसे जो भिन्न होगा वो क्या होगा अनात्मा आप जा करके जिसको प्राप्त करेंगे वो अनात्मा इतने परिश्रम करके आप अनात्मा को प्राप्त कर लेंगे उससे मोक्ष नहीं हो जाएगा अनात्मा प्राप्ति करके मोक्ष नहीं होती है भाष्य में सिद्धांत कहता है कि नहीं आत्मनो अनात्मत्वम एक नंबर टिप्पणी दे दिए अनात्मत्व प्राप्ति आत्मा अनात्मा को प्राप्ति करके अमृत हो जाएगा ये बात ठीक नहीं है तो फिर आत्मा अगर अनात्मा को प्राप्ति करके अमृत नहीं होगा तो फिर आत्मा अमृत कैसा है कहते हैं आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एवं आत्मा तो स्वयं ही अमृत है आत्मा का अमृतत्व में कोई निमित्त नहीं है आत्मा का ये ज्ञान उत्पन्न होने से निमित्त है आपको वेदांत प्रमाण चाहिए किन्तु तो आत्मा अमृत स्वरूप है इसमें कोई निमित्त नहीं है ये होने से आत्मा अमृत बन जाएगा नहीं तो अन्य कुछ पदार्थ हो जाएगा मरण धर्म हो जाएगा वो नहीं है आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं अच्छा यहाँ एक दृष्टांत तो देने के लिए जैसे कोई वास्तव राजकुमार है और कहेगा कि तो आप राजकुमार है आप में ये जो राजत्व मतलब जो क्षेत्रीय ये क्या कोई अभी निमित्त से उसमें क्षेत्रीय आएगा क्या वो तो, तो उसका स्वाभाविक धर्म है इसी प्रकार की आत्मा में जो अमृतत्व तो है उसका स्वाभाविक धर्म किसी निमित्त से नहीं आएगा निमित्त से अगर आएगा तो कभी वो फिर चला भी जाएगा तब तो ये मोक्ष का अर्थात कोई आग्रह नहीं रहेगा जो चला जाएगा टिका में अनात्म प्राप्ते है कर्म फलवत अनित्व अनित्यत्व न अमृतत्व न सियादी अर्थ अनात्म प्राप्ति कोई भी अनात्म पदार्थ का प्राप्ति होगा वो कर्म फलवत कर्म का जैसे फल होते हैं ये ईशा में कहा था कर्म का चार प्रकार के फल होते हैं उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य चार प्रकार के फल होते हैं और वो चार से कौन सा नित्य हो जाएंगे कोई भी नित्य नहीं होगा तो अनात्म की प्राप्ति प्राप्ति कहेंगे तो कर्म फलवत अनित्य हो जाएगा अनित्य होने से अमृतत्व प्रसिद्धि न जो अनित्य होगा वो अमृत नहीं होगा अच्छा यदि उक्त दोष उपाधिक भेदेन भेदे न स्वतस्तु आत्मत्व एव इति से भेद अगर होगा ब्रह्म आपसे तो अनात्मत्व की ही प्राप्ति हो जाएगी ये दोष हुआ अगर ये दोष को परिहार करने के लिए आप एक समाधान देंगे उक्त दोष परिहारा है उक्त दोष अर्थात भेदे है सती अनात्म तो प्राप्ति ये दोष हो जाएगा ब्रह्म अगर आपसे भिन्न है तो अनात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा तो इसका समाधान के लिए अगर आप औपाधिक भेद मानेंगे ब्रह्म और आप में उपाधि को लेकर के भेद है तो भिन्नम ब्रह्मण है ब्रह्मण है भिन्नम सुस्मात्धिकम ब्रह्म तो वास्तव आत्मा है अर्थात तो तो आप ही ब्रह्म हो किंतु उपाधि को लेकर के भिन्न हो गया इस प्रकार की अगर मानेंगे वेदांति उसका निराकरण करेगा क्या कहेगा हाँ ठीक है वो तो हम भी कहेंगे इति से तत्र अगर आप ऐसे मानते हैं तो सिद्धांति कहता है कि आत्मत्वाद भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्म निर्निमित वास्तव तो निर्निमित ब्रह्म ही आत्मा है वही है ठीक है में ब्रह्म आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्व स्वभाव तिद्धांति कहता है कि बात ठीक कहे ब्रह्म ही आत्मा है इसलिए आत्मा अमृत है ये स्वभाव से सिद्ध अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप तो स्वभाव से अमृत है आप स्वभाव से ब्रह्म है ये सुबह सुबह ये क्यों इतना परिश्रम करना है आप तो स्वभाव से ब्रह्म है तो ये विद्या ये सब श्रवण मनन ये परिश्रम तरह विद्या अनर्थक हो गया इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में एवं मर्तत्व आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति आत्मा स्वभावतः अमृत होने पर भी मर्तत्व आत्मा में कैसे आ जाता है यद अविद्य अनात्मत्व प्रतिपत्ति अविद्या से अनात्म को आत्मा बोल करके मान लिया अविद्या से यही इसका मृत्यु आ गया स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक अमृतत्व तो। किन्तु तो अविद्या से अनात्मा को ग्रहण कर लिया आत्मत्व टीका में इसको स्पष्ट करते हैं अविद्य भाष्य में जो कहा गया अविद्य अनात्मत्व इसका अर्थ अविद्य देहाद्यात्मत्व प्रतिपत्ति रीति यथ तद् आत्मनो मृत्यत्व तन निवृत्ति विद्या फलम तो अविद्या से देहादि में आत्मत्व बुद्धि कर लेता है देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान देहादि में आत्मत्व ज्ञान कर लेता है किससे कर लिया किस कारण से अविद्या से देहादि को आत्मा मानना ये अविद्या से यद जो इस प्रकार की मानना तद आत्मनो मृत्यत्व देहादि को मैं मान लिया देह मृत्यु न अमृत है मर्त्य और देह को मैं मान लिया तो मरते हो जाएगा ये अविद्या से और अविद्या की निवृत्ति किससे हो जाएगी विद्या से तिर विद्या विद्या होने से अविद्या की निवृति हो जाएगी अर्थात ही देहादि से आत्मत्व बुद्धि इसका निराश हो जाएगा भाष्य में कथम पुनर्यथोक्तया आत्मविद्य अमृतत्व बिंदते यथोक्तया आत्मविद्या आत्मविद्या जो कि प्रतिबोध कहा गया उसके द्वारा अमृतत्व कैसे प्राप्त हो जाएगा इतना विचार हो गया आत्मविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी अमृतत्व हो जाएगा फिर पूछने का क्या तात्पर्य है कि कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यामृतत्व बिंदते आत्मविद्या से अमृतत्व कैसे प्राप्त हो जाएगा अमृतत्व बिंदते बिंदत इसके आगे इत पाठ है अच्छा पुराना में नहीं था अमृतत्व बिंदत कैसे प्राप्त कर लेगा इसका पूछने का क्या अभिप्राय इतना सरल दिखता है तो तीन नंबर टिप्पणी देखेंगे यथोक्तम तो विद्या तो मृत्यु अतिक्रमण अमृतत्व लाभ अयोगात मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करेगा तो अमृत हो जाएगा नहीं, नहीं होगा अयोगात अविद्य मृत्युम तीर्थवा ऐसे हम लोग पढ़ करके आए है कौन सा उपनिषद में में अविद्या इति श्रुतेर मृत्यु तरण औप कौ में बिंदी है करना है उपाय एवं उपायदि स्वार्थ में ठक प्रत्य हो जाता है मृत्यु तरण का उपाय ईशावासी तो में कहा गया अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या का भी तरण करने का क्या उपाय कहा गया ईसावास्य में ईसावास्य में अविद्या मृत्यु तीर्थ मृत्यु को पार कैसे करेगा अविद्या से ऐसा वहां कहा गया अविद्या शब्द का अर्थ वहां कहा गया कर्म तो अभी देखिए पूर्व पक्ष कहना है कि अविद्या से मृत्यु को पार किया जाएगा क्योंकि मृत्यु तरण का उपाय हो गया अविद्या मृत्यु तरण औप एक बलम अविद्य संपाद्य अविद्या से मृत्यु को पार करने का सामर्थ्य आएगा एवं संपाद्य एवं संपादन करके विद्य अमृतत्वं अमृतत्व बिन्दते क्यूंकि वहां भी कहा गया था अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम बिन्दते और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि विद्य या बिन्दते अमृतम तो विद्या अमृतम विन्दे किंतु उससे पहले अविद्या मृत्युम तीर्थ अर्थात अविद्या चाहिए पूर्व पक्ष का ये कहना है विद्या इति तो बिंदत तो उससे क्या होगा भवितव्यम समुच्चय न अर्थात तो समुच्चय करना होगा अविद्या से मृत्यु को पार करेंगे और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करेंगे तो अभी समुच्चय करना पड़ेगा किसका किसका समुच्चय विद्या और अविद्या अविद्या शब्द से कर्म अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपको कर्म और ज्ञान ये दोनों का समुच्चय करना पड़ेगा पूर्व पक्ष जो पूछ रहा है भाष्य में देख रहे थे कथं पुनः अर्थात इसका अभिसंधि है समुच्चय करना चाहिए भाष्य में कथम पुनर् यथोक्त आत्मविद्या अमृतत्वं बिंदत इति अत उत्तर देता है सिद्धांति आत्मना स्वस्वरूपेण बिंदते लभते वीरंग बलंग सामर्थ्यम यहां तक पंक्ति आत्मना आत्मना बिंदते वीरियम तृतीय पाद में कहा गया आत्मना स्वरूपेण स्वे न स्वरूप आत्मनिष्ठ में व्यापक असंग कूटस्थ हूँ इस प्रकार निश्चय से बिंदते बिंदते अर्थात लभते प्राप्त वीरियम वीरियम अर्थात बलम बलम का सामर्थ्यम मृत्यु को अभिभव कराने का सामर्थ्य ईसा उपनिषद में जो अविद्या मृत्यु तीर्थ कहा गया अविद्या शब्द से कर्म मृत्यु शब्द से स्वाभाविक आचरण शास्त्र विहित तो कर्म करेंगे तो स्वाभाविक आचरण नहीं होगा तो वहा मृत्यु शब्द का अर्थ ये जो जन्म मृत्यु चक्र वो मृत्यु नहीं कहा गया उसका अभिभवन नहीं होगा अविद्या से कर्म से कर्म से मृत्यु का अभिभावन नहीं हो जाएगा क्यों उसके लिए आगे भाष्य में कहते हैं धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीरियम मृत्युम न सकनोती अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्थ हेतु दे दिए धन से हम मृत्यु का अतिक्रमण कर जाएंगे ये संभव नहीं है सहाय कोई साथ में रहेगा तो यमराज जी जब लेंगे वो साथ वालों को नहीं लेंगे <laughs> केवल एक लहक ही लेंगे आगे मंत्र औषधि वो भी सब नहीं है तपो जितना भी तपो करे योग वो सब नहीं है योग कृतम वीरियम ये सब से जो सामर्थ्य प्राप्त होगा मृत्युम अभिभवितुम न सकनोती ये सब मृत्यु का अभिभव निराकरण नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे अनित्य वस्तु कृतत्वात ये सब अनित्य वस्तु उससे जो सामर्थ्य प्राप्त होगा ये सब मृत्यु का अभिभव नहीं कर पाएंगे और आत्मविद्यातम तू अनित्य वस्तु से हुआ तो ये मृत्यु का अभिभावन नहीं कर पाएंगे और आत्म तु आत्मविद्याद्या से जो वीर होता है आत्मना एव न अन्येन इति ये आ, आत्मना एव बिंदते अर्थात आत्मनिष्ठत्वेन न जब निश्चय हो जाता है मैं ही असंग कूटस्थ आत्मा हूँ इससे इतिहा तो साधन आत्मविद्या वीर आत्मविद्या आत्म कृत जो वीर है वो अनन्य साधन है उसका अन्य साधन नहीं है कृत आत्मविद्या वो किससे होगा वो कृत वीर वो से होगा आत्मविद्या से होगा दूसरा से हो जाएगा इसलिए कहते हैं अनन्य साधन तो अन्य साधन नहीं है अन्य साधन जो सब कह दिया गया कि धन सहाय मंत्र औषध तप योग ये सब कुछ नहीं है अनन्य साधन तवाद्री है अन्यम इति तो अन्य साधन न अन्य इति साधन आत्मविद्या वीर तदेव तदेवी मृत्यु सक्नुति अभिभवीत यही आत्मविद्या से जो वीर्य प्राप्त होगा सामर्थ्य प्राप्त होगा वो मृत्यु का अभिभव कर सकता है यत तो एवं इस प्रकार है क्या इस प्रकार है आत्म चौतर पेज में हाँ चौतर पेज में था छह नंबर टिप्पणी में स्वभावत एवं सिद्धम, थे तथा चितक अभावेन नित्यत्वान नित्यत्वान ये ठीक है आगे है मुख्यत्वम, मुख्य ख दिया ना उसमें आधा करके हलन्द करके यह भी लिखना है मुख्यत्वम एवं अमृतत्व अच्छा नित्यवान व भी हो गया नित्य त्वन वहाँ त्वका राधा भी चाहिए टीका मैं सम्यक ज्ञानमत अच्छा हाँ ठीक है हाँ होने से थोड़ा पंक्ति और यशमात के मंत्र में है ही तो वहां ठीक है वहां भी वहािप्पणी कमा कर देने से ठीक है टिप्पणी तो में नित्यत्वाद मुख्यत्व रटिका में सम्यक ज्ञानम कमा अर्थात थोड़ा हमको पंक्ति लगाने में सरल होता है भाष्य में यत एवं आत्मविद्या यत एवं भाष्य में कहा इसका अर्थ आत्मविद्यातम बीरियम आत्मना एवं बिंदते आत्मविद्या से जो वीरिय वो केवल आत्मा से ही प्राप्त होगा आत्मा से अर्थात आत्मनिष्ठत्व जो स्वरूप में ही आत्मा हूं कूटस्थ निश्चय हो जाएगा तो फिर मृत्यु नहीं रहेगा अतो विद्य आत्म विषय बिंदते अमृतम इसलिए चतुर्थ में कहा गया विद्यते अम, बिंदते अमृतम विद्या अर्थात आत्म विषयया आत्मा विषयो हो यश्या विद्याया सा विद्या आत्म तया आत्मा को विषय करने वाले जो विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति उससे निश्चय हो जाएगा अमृतत्व तो प्राप्त करेगा कर उसके लिए श्रुति भी देते हैं मुंडक में ना आत्मा बलहीन लभ्य न च प्रमादा तपसो वाप्य लिंगात ये आत्मा बलहीन के द्वारा अर्थात बल अर्थात ये वीरियम जो कहा गया आत्म विद्या कृतम उसी के द्वारा ही प्राप्त होगा इत अथर्वण अथर्वणे मुंडक अतः समर्थो हेतु इसलिए हेतु समर्थ है क्या हेतु दे दे अमृतत्व ही बिंदते किससे प्राप्त करेगा विद्या विद्या का विषय क्या होगा आत्मा आत्मा विषय को विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त करेगा टीका में अच्छा एक मिनट पूरा करेंगे वीरियम विद्याकृतम उक्तम उत्तम कल अष्टमी है न अरे दीजिए कोई बात नहीं चलता रहे ये विचार आज यहाँ तक कल अष्टमी अवकाश रहेगा ओम मित्र संविद्रो बृहस्पति नमः